पातंज प्रदीप साधन पादेता प्रतिपुष क्षेत्र ज्ञानमे परम ब्रह्म ज्ञान बंधा येषात्मकद ज्ञाना परेतापुरक्षेत्र ज्ञानी पर ब्रह्म ज्ञान ही बंध के लिए है यह सब ज्ञानात्मक है ज्ञान से परे कुछ नहीं है जो वैशेषिक आदि आत्मा को ज्ञान का आश्रय मानते हैं वे श्रुति और स्मृति का विरोध होने से उपेक्षणीय है मानने योग्य नहीं है किमच लाघवा लाघों से प्रत्येक पुरुष एक एक व्यक्ति ज्ञान मात्र नित्य है यह सिद्ध हो जाने पर उस ज्ञान का आश्रय मानना रूप गौरव की कल्पना नहीं करनी चाहिए जाना भी इस प्रतीत की संयोग संबंध से ही उपपत्ति हो जाती है जैसे कि ईंधन तेजस्वी है यह प्रत्यय संयोग संबंध से प्रमा ज्ञान है और ऐसे ही बुद्धि में ज्ञान नामक द्रव्य के संयोग संबंध से ज्ञानवत्व प्रत्यय प्रमा ही है लोगों के अहम व प्रत्यय में बुद्धि भी भाषती है अनादि मिथ्या ज्ञान की वासना नामक दोष के प्रतिबंधकता में कोई प्रमाण नहीं है अतः अहम जाना यह अविद्वानों का प्रत्यय अहम अंश में भ्रम है और ज्ञानवत्व अंश में प्रमा है यह बात हम दोनों को समान ही है विद्वानों को तो जानामी यह प्रत्यय प्रसिद्ध ही है परमेश्वर की सर्वज्ञता का व्यवहार लोकव्यवहार की दृष्टि से होता है अधिक तो सांख्य के भाष्य आदि में कहा है ये